निया सद हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म के अधर्मक प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत अखंड हर हर महा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंदा अरे मूर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 jaya jaya kan sa namo hari gobinda jaya, jaya. gobinda jaya, jaya gopala jaya jaya kan sa jaya, jaya. Jaya, jaya gopala radha घरमण हरि गोविंद जय जय श्रीवृंदावन विहारी लाल की जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नाराण नाराण द्वामौ पुषौ लोकेर चरसर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्तुषस्व परुदिता यो लोकत्रयमाजश्वर नारायण समस्थित एवं विद्वृंदवृंदमती माता द्वामो पुरुषोलोक सरस्ताक्षर एवं गीता को शास्त्र माना गया है तथापि पंद्रहवें अध्याय को शास्त्र कहा गया है संपूर्ण गीता ही योग शास्त्र है पुस्तिका के अनुसार गीता का पंद्रहवा अध्याय मूल के अनुसार ही शास्त्र सिद्ध होता है इसका अभिप्राय है कि यह पंद्रहवा अध्याय जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है शास्त्र का भी शास्त्र है इसमें समग्र वेदार्थ सन्निहित है अतः इसका महत्व है इसे हृदयंगम करने की आवश्यकता है जो कुछ चेतवराचित तत्व उपनिषदों के अनुसार सिद्ध होते हैं समास शैली में उन सब का वर्णन इस अध्याय में सन्निहित है श्रीधर स्वामी जी ने सुबोधिनी टीका के माध्यम से प्राप्त श्लोक का भाव अपने ढंग से अभिव्यक्त किया उन्होंने कहा कि जो कुछ अचेत पदार्थ है विशेषकर कारी के जितने पदार्थ हैं उन सबको क्षेत्र मानना चाहिए क्षर पुरुष कहना चाहिए पारिशष न्याय से क्षेत्रज्ञ को अक्षर समझना चाहिए क्षर के रूप में उन्होंने अचित पदार्थ को स्वीकार किया और अक्षर के रूप में क्षेत्रज्ञ को स्वीकार किया श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भागवत पाद शंकराचार्य महाभाग के भाष्य और उसकी आनंदगिरी टीका का समग्र अभिप्राय अपने शब्दों में गुमफित किया श्रीधर स्वामी के अभिप्राय का निराकरण करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षर पुरुष को क्षेत्रज्ञ ने पर विसंगति की प्राप्ति सुनिश्चित है क्योंकि तेरहवीं अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान का वचन है क्षेत्रज्ञापी महा विधि सर्वक्षेत्र भारत जब क्षेत्रज्ञ की भगवद रूपता ब्रह्म रूपता या परमात्मा रूपता का वर्णन स्वयं भगवान ने किया है तो क्षेत्रज्ञ से अतीत किसी तत्व को पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है भाष्योत्कर्ष दीपिका कारण भी मधुसूदन सरस्वती जी के भाव का समर्थन करते हुए श्रीधर स्वामी जी ने जो अक्षर पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा उसका निराकरण किया विवक्षा वसात महापुरुष कुछ विरुद्ध तथ्य भी, भी प्रकाशित कर देते हैं उनमें सामंजस्य साधने की आवश्यकता होती है क्षेत्रज्ञ जो शब्द है क्षेत्र दोनों के योग से निष्पन्न होता है क्षेत्र का वर्णन जहाँ भगवदगीता के तेरहवें अध्याय में किया गया वहाँ संख्योक्त अचित पदार्थ के जो चौबीस प्रभेद हैं वही यही क्षेत्र के रूप में निरूपित किए गए महाभूत अन्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त आदि वचनों के अनुसार तो क्षेत्र कहने पर समग्र अचित पदार्थ का ग्रहण हो जाता है और क्षेत्रज्ञ कहने पर उससे उपहित चेतन का ग्रहण हो जाता है अब यदि क्षेत्र ऋण क्षेत्र करें तो ज्ञप्ति मात्र तत्व सिद्ध होता है उसको विवक्षावशात पुरुषोत्तम कह सकते हैं निरुपाधिक सिद्धातु को घटज्ञ कहने पर घाट और उसके ज्ञाता दोनों का बोध होता है क्षेत्रज्ञ कहने पर क्षेत्र और उसके ज्ञाता दोनों का बोध होता है क्षेत्र विहीन क्षेत्रज्ञ को ज्ञप्ति मात्र कह सकते हैं व निरुपाधिक तत्व सिद्ध होता है ऐसा अभिप्राय श्रीधर स्वामी का रहा होगा तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों से अतीत पुरुषोत्तम तत्व निरुपाधिक सिद्धातुति मात्र है इस अभिप्राय को श्रीधर स्वामी ने गुम्फित किया लेकिन उनका अभिप्राय चापि क्षेत्रज्ञापिमाम वृद्धि तर्वक्षेत्र सुभारता इस वचन के बल पर श्रीमदसूदन सरस्वती महाभाग ने और भाष्योत्कर्ष दीपिकाकार ने खंडन किया उनके भाव का निराकरण किया उन्होंने क्षेत्रज्ञ को ही पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया इदम शरीरम कौनते य क्षेत्रमित अभिधीय प्रहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा तेरा तेरहवीं अध्याय का जो यह पहला श्लोक है इसमें आपातः ऐसा लगता है कि यह शरीर क्षेत्र है इसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है लेकिन इदम शरीरम को जब भगवान ने 24 अचित तत्वों के रूप में ख्यापित किया तब अपने आप क्षेत्रज्ञ का स्तर जीव कोटि का सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि तो महाभूत निहंकारों बुद्धि अव्यक्तमेव इंद्रियाणी दशिक पंच चंद्री गोचरा यहाँ तक संख्योक्त अचित पदार्थों के २४ प्रभेद, प्रभेदों का नाम भगवान ने स्वयं ले लिया ऐसी स्थिति में इदम शरीरम कौनते यह क्षेत्र मित्य इस वचन के अनुसार केवल व्यस्टिता का नाम क्षेत्र विषि होता है लेकिन आगे जो व्याख्या भगवान ने स्वयं की उसे इदम क्षेत्रम को अचित चौबीस तत्वों के रूप में विभक्त करने की आवश्यकता है तो फिर एक ईश्वरवाद, एक जीववाद की स्वतः सिद्धि हो जाती साथ ही साथ यह भी विचार करने की आवश्यकता है क्षेत्र क्षेत्र जो रेवा मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूतक प्रकृति मोक्षम चाहे विदुर्यांति परम यह जो तेरह अध्याय का अंतिम श्लोक है उसमें भूतक प्रकृति मोक्षम से अंतिम दो चरणों में कहा गया ये विदुरी अंत्य परम भूतों की प्रकृति अर्थात भूतों का जो उपादान कारण है मूलक प्रकृति उसका मोक्ष अर्थात बाधात्मक विलोभ को भगवान ने महत्व दिया लेकिन आरंभ की जो आरंभ के जो दो चरण हैं आरंभ की जो एक पंक्ति है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर एवं मंत्र ज्ञान चक्षुषा इससे तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग का ज्ञान चक्षु के द्वारा अधिगम उचित है और यही तेरहवीं अध्याय का सारार्थ सिद्ध होता है लेकिन अंतिम जो दो चरण है उनके बल प्रसिद्ध होता है कि हमस दृष्टि ही पर्याप्त तो नहीं है परम हंस दृष्टि की अपेक्षा है के यहाँ भी प्रकृति पुरुष का विवेक प्राप्त है लेकिन उनके यहाँ पुरुष विभु होता हुआ सचित होता हुआ भी असंख्य है जबकि वेदांत प्रस्थान में क्षेत्रज्ञम तामाम विद्धि इस वचन के बल पर क्षेत्रज्ञ की एक रूपता सिद्ध होती है और वह क्षेत्रज्ञ केवल सचित सत और चित ही नहीं बल्कि आनंद स्वरूप भी सिद्ध होता है सच्चिदानंद तत्व एक है उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है इस प्रकार सांख्यों के पुरुष की अपेक्षा वेदांतियों के यहाँ जो क्षेत्रज्ञ है उसका महत्व और भेद समझने योग्य है अब चलें नीलकंठ जी की ओर नीलकंठ जी ने इस संदर्भ में जो भाव व्यक्त किया श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने और भाष्योत्कर्ष द्वीप का कारण उनके भावों का निराकरण नहीं किया ऐसी स्थिति में भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग ने जो भाव व्यक्त किया है वह उपाधि की प्रधानता से है और नीलकंठ महोदय ने जो भाव व्यक्त किया है उपहित की प्रधानता से है उनके यहाँ कारिकोटि का जो भी पदार्थ है उससे तादात्मपन्न जो चेतन है चिदाभास को टीका चिदाभास शब्द का ही प्रयोग किया नीलकंठ जी ने उसी को अक्षर पुरुष कहा गया और प्रकृति से उपहित जो चैतन्य है उसको अक्षर पुरुष कहा गया उसी को ईश्वर कहा गया जीवेश्वर के रूप में दोनों प्रकार के पुरुष का निरूपण नीलकंठ जी ने किया और अंत में वेदांत वेद जो ब्रह्म तत्व है निरुपाधिक उसके रूप में पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन नीलकंठ महोदय ने किया नीलकंठ जी ने जो भाव व्यक्त किया उसके मूल में भी श्रुति सन्नत है कार्योपाधियम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्यकारता हित्व पूर्णबोधो वशिष्यतः या सुख रहस्योप्निषद है इसको मानव प्रमाण मानकर मन में सन्नहित रखकर नीलकंठ जी ने उपाधि की प्रधानता से अक्षर अक्षर दोनों प्रकार के पुरुष का वर्णन न करके उपहित की प्रधानता से किया तो शंकराचार्य जी के भाव के विरुद्ध नहीं गया इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी या भाष्योत्कर्ष द्वीप का कारण है नीलकंठ जी के मत का राकरण नहीं किया अगर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो श्रीधर स्वामी जी ने जो अर्थ किया वो भी समीचीन बैठता है अगर हम क्षेत्र रूप को काढ़ कर क्षेत्रज्ञ पर विचार करें तो निरुपाधिक व दोता है लेकिन क्षेत्रज्ञम तापी मामविद्धि इस दृष्टि से विचार करने पर श्रीधर स्वामी के पक्ष का मधुसूदन सरस्वती जी ने और भाष्योत्कर्ष दीप का कारुण निराकरण किया सुनने वालों को कठिनाई तो होती होगी क्योंकि <laughs> सात प्रकार की जो टीकाएँ हैं अभिनव गुप्त सहित उनका अनुशीलन हो तब समीक्षा की बात बनती है <laughs> तो जिन्होंने सातों टीकाओं का पहले अनुशीलन किया है या आज देखकर आए हैं उनके लिए प्रवचन तो सुगम हो सकता है नहीं तो समीक्षा कठिन सिद्ध हो सकती है लेकिन श्रोता बहुत उदार हैं आ जाते हैं सुन लेते हैं यह भी एक अच्छी बात अब आगे चलें भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग न्याय सर्वानि भूतानी कूटो कूटस्थोक्षर उचते इसका क्या अर्थ किया ये दो पुरुष हैं क्षर और अक्षर विवक्षा भसात इनको पुरुष कहा गया भगवत पाद शंकराचार्य को के भाष्य को जिस ढंग से यहां आनंद गिरी जी ने ख्यापित किया है बहुत ही रस रहस्यपूर्ण है आनन्दगिरी जी तो बिल्कुल संक्षेप में लिखते हैं शंकराचार्य जी के अंतर्णित भाव को समाज शैली में व्यक्त कर देते हैं कोई व्याख्या नहीं करते लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी ने उनके समग्र भाव को अपनी टीका में आत्मसात किया यहाँ कहा गया कि बहुत अच्छा भाव भाष्यकार के अनुसार से आनंद जी ने चित्रित किया कि क्षर और अक्षर को पुरुष क्यों कहा गया तो इसका उत्तर दिया कि पुरुष की उपाधि है पुरुष के अभिव्यंजक संस्थान है स्वतः पुरुष नहीं है फिर भी इनको पुरुष कहा गया यह ललित ललित भाव भाष्यगत जो स्वतः समझ में आना कठिन था उसे आनंद गिरी जी ने व्यक्त किया स्वतः क्षर और अक्षर पुरुष नहीं है फिर भी इनको पुरुष क्यों कहा गया क्योंकि पुरुष के अभिव्यंजक संस्थान हैं पुरुष के लिए प्रयुक्त हैं पुरुष के शेष हैं इस दृष्टि से इनको पुरुष कहा गया वस्तुता पुरुषोत्तम तत्व ही पुरुष है यह भाव भाष्य अनुसार आनंद गिरिजी ने व्यक्त किया और भी कुछ सूक्ष्म रहस्य आनंद गिरिजी की टीका के माध्यम से प्रकट होता है कल सहयोग कल है नहीं यहाँ कल संयोग सदने पर उसको प्रस्तुत कर सकेंगे अब भगवान शंकराचार्य जी ने खरा सर्वाणी भूतानी नीलकंठ जी ने तो भूत कार्थ चेतन स्थावर जंगम प्राणी किया वो भी बनता ही है भगवान शंकराचार्य जी ने भूत कार्थ कार्य प्रपंच किया वो भी बनता है तो उपाधि की प्रधानता से शंकराचार्य ने निरूपण किया उपहित की प्रधानता से नीलकंठ जी ने निरूपण किया कारिकोटि के जितने पदार्थ हैं अगर सांख्य की दृष्टि से देखें तो महत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये कारिकोटि के तेईस प्रभेद होते हैं इनको क्षर कह दिया गया क्योंकि नश्वर हैं महाप्रलय में ये सब अपने अपने कारण के द्वार से मूलक प्रकृति में विलीन होते हैं वेदांत प्रस्थान के अनुसार जो भी कार्य होता है वह क्षयशील होता ही है इस दृष्टि से अक्षर सर्वाणीभूतानी का अर्थ लग जाता है अब अगर भगवान शंकराचार्य के भाव को ठीक ढंग से हृदयंगम करना हो तो भगवत गीता के तेरहवीं अध्याय के अंतिम श्लोक के जो अंतिम दो चरण है उनको सामने रखना चाहिए भूतक प्रकृति चाहिए ते परम। अब भूत शब्द का अर्थ यहाँ क्या है भूतक प्रकृति भूत की प्रकृति प्रकृति का अर्थ उपादान तो भूत का अर्थ क्या है महाभारत पूरा अनुशीलन करे तो जो कुछ तत्व हैं उनको भूत कह दिया गया भूत शब्द पारिभाषिक होता है प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है जब हम पूर्वीमांसा के दृष्टि से विचार करते हैं तो भूत और भव्य भव्य को भाव्य भाव्य का अर्थ होता अनुष्ठेय कर्म यागा क्या होते भाव्य या भव्य और भूत का अर्थ होता सिद्ध पदार्थ तो बहुत अच्छा विचार होता है भूतम भव्याय पूर्व मीमांसा का पक्ष अगर एक वाक्य में कहना हो तो भूतम भव्याय कह दीजिए जो कुछ आकाशाद सिद्ध पदार्थ हैं वो भव्य के लिए अनुष्ठेय यागादी के लिए है यह हो गया पूर्व मीमांसा का दृष्टिकोण भव्य अनुष्ठेय यागादी की सिद्धि में भूतों का उपयोग और विनियोग है या पूर्व मीमांसा भूतम भव्याय अब भव्यम भूताय जब कह देंगे तब उत्तर मीमांसा बस उलट फलट की जरूरत है भूतम्भ भव्याय जो कुछ सिद्ध पदार्थ हैं हवनीय पदार्थ वो क्या है भव्य के लिए अनुष्ठेय यागादी के लिए है क्योंकि पूर्व मीमांसकों के अनुसार तस्माद् वाय तस्माद आत्मना आकाशा सम्भूत वायु ये सब जो वचन हैं उनके यहाँ चरितार्थ नहीं होते क्योंकि पूर्व मीमांसकों का एक पक्ष है न कदाचित अनिदिषम जगत न कदाचित अनिर्दिषम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था इसका अर्थ पूर्व मीमांसकों के यहाँ ईश्वर की अस्वीकृति है और महाप्रलय की अस्वीकृति है महाप्रलय को स्वीकार करने पर ईश्वर को स्वीकार करने की कुछ व्यवस्था आ ही जाती है तदैक्षत आदि श्रुतियों की संगत साधने के लिए इसीलिए न रहे बाँस न बने बांसुरी न बने बांस न रहे बने बांसुरी न बजे बांसुरी महाप्रलय को स्वीकार ही मत करो तो ईश्वर से बचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है इस दृष्टि से विचार करें तो पूर्व मीमांसक कहते हैं न कदाचित अनिर्दिषम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था खंडप्रलय पूर्व मीमांसक स्वीकार करते हैं महाप्रलय नहीं सुनामी लहर आजकल जैसे शब्द चलता है भूकंप हो गया कोई क्षेत्र विलुप्त हो गया ये खंडप प्रलय महाप्रलय की स्वीकृति पूर्व मीमांसकों के यहाँ नहीं है उनका सिद्धांत क्या है ये जो जीव के की ब्रह्मरूपता का वर्णन जहाँ कई शास्त्रों में जीव को अकर्ता भोक्ता असंसारी आदि कहा गया उसकी ब्रह्मरूपता का वर्णन किया गया उसका अभिप्राय क्या है जीव के महत्व के खापर में व्यर्थवाद है उनके या जीव के स्टावक वचन जैसे किसी बच्चे को राजा बेटा कह दें अपनी बेटी को रानी बेटी कह दें इतने मात्र से कोई बेटा राजा नहीं हो जाता बेटी रानी नहीं हो जाती इसीलिए यह अर्थवाद परक वचन है जीव वस्तुता कर्ता भोक्ता ही है पूर्व मीमांसा है यह कहीं ऐसा न समझने को उत्तर मीमांसा का वर्णन चल रहा है मेरी कठिनाई है कि जैसा इधर उधर मैं अपने दर्शन साथ में घूमता रहता हूँ और श्रोताओं का दिमाग उसी ढंग से घूमे तब तो ठीक है नहीं तो झटके लग जाएंगे क्या <laughs> कोने पर मोड़ पर ड्राइवर ने झटके मार के कार को मोड़ दिया तो यात्री डगमगा जाते तो यह किस दर्शन के अनुसार कब बात निकल रही है तो बहुत दत्तचित्त होकर श्रोताओं को सुनने की आवश्यकता है नींद हो जाए या विक्षेप हो जाए तो काम नहीं चलेगा इसलिए पूर्व मीमांसा कहते हैं जहाँ जीव को अकर्ता भोक्ता श्रुतियों ने कहा या उसकी ब्रह्मरूपता का वर्णन किया इसका तात्पर्य केवल जीव की स्तुति है राजा बेटा रानी बेटी के समान इसका अर्थ क्या हुआ वास्तव में जीव की स्तुति में इन वचनों का तात्पर्य है जीव तो स्वतः करता भोगता ही है इस प्रकार वो कहते हैं और जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है तस्माद वा, तस्माद आत्मा आकाशा सम्भूत आकाशाद वायु वो सब हवनीय द्रव्य की स्तुति में प्रयुक्त वचन है क्योंकि कस्मय देवाय हविषा विदेवा देवाय देवाय से देवता की सिद्धि होती है हविषा द्रव्य की सिद्धि होती है मत्स्य पुराण का भाव हमने चार पाँच दिन पहले रखा था द्रव्य और देवता के योग से यज्ञ की निष्पत्ति होती है तो द्रव्य जो होते हैं हवनीय पदार्थ उनकी स्थिति स्तुति के लिए परक वचन है ये बताया गया इसी प्रकार से कर्ता की स्तुति में उसकी ईश्वर रूपता या ब्रह्म रूपता के प्रतिपादक वचन में विनियुक्त होते हैं यह भी कह दिया गया और मीमांसकों में भी दो प्रकार के मीमांसक होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं किसी के पास 100 एकड़ भूमि हो उसमें मान लीजिए एक एकड़ ऊसर हो इसी प्रकार कुछ मीमांसक मानते हैं वेदों में उर्वर भूमि जो है इसका मतलब उर्वर भूमि के तुल्य कर्मोपासना परक वचन है जिनको हम ज्ञान कांड परक वचन कहते हैं ऊसर हैं ईशावास्यमिदम सर्वम ये जो चालीसवा अध्याय आ गया यजुर्वेद में ये वेद भूमि में ऊसर भूमि है ईशा का कुछ अर्थ नहीं होता एक मीमांस कैसा बिल्कुल अर्थ शून्य या सब मंत्र फिर कहते हैं कि इनकी फिर उपयोगिता क्या तो उपयोगिता यह है कि स्वाध्यायो देतव्य इस श्रुति के अनुसार अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए अगर इनका पाठ करते हैं तो अपूर्व की सिद्धि होती है पाठ नहीं करते तो अपूर्व की सिद्धि नहीं होती स्वाध्याय की पूर्ति नहीं होती तो स्वाध्यायोध्येयतव्यय इस के अनुसार अध्ययन के विषय के रूप में ईशा वास्म इत्यादि हैं वस्तुता इनका कुछ भी अर्थ नहीं है जैसे कोई राग राग्नि अलापता है उसमें कुछ ऐसा वो कर देता है वह वहाँ पर माधुरी की अभिव्यक्ति के लिए है, उन सब का कुछ अर्थ ढूंढना हो ऐसी आवश्यकता नहीं एक मीमांसक ये है कि इन सब वचनों का कोई अर्थ ही नहीं होता ये तो वो भाग है दूसरे के तो ऐसा नहीं अर्थ तो होता है अर्थ होता है लेकिन जो भाव मैंने पहले व्यक्त किया ये कर्ता की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त है जैसा बताया गया कि आत्मा कर्ता है अभोक्ता है ब्रह्म स्वरूप है ऐसा नहीं तो कोई वचन वेदों में कर्ता की स्तुति में प्रयुक्त या विनियुक्त होते हैं कोई हवनीय द्रव्य की स्तुति में सृष्टिपरब जितने वचन हैं हवनीय द्रव्य की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त होते हैं तो महाभारत में जो इसलिए उनके यहाँ भूतम भव्य है और हमारे यहाँ भव्यम भूता है भव्यम भूता है जो कुछ भव्य है वो भूत के लिए है भूत माने सिद्ध तत्व आत्मा के लिए है इसको हम कहाँ से जानेंगे बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार यज्ञ दानेन तपसा नाशके ब्राह्मण विविध सन्ती इसको संक्षेप में हम लोग कहते हैं तृतीय श्रुति तृतीया विभक्ति घटित श्रुति होने के कारण कोई भयमुख्य व्यक्ति बैठा हो वो समझ ना पावे तो संक्षेप में सांकेतिक ढंग से बोलने के लिए कहते हैं तृतीया श्रुति तृतीय श्रुति का मतलब तृतीया विभक्ति घटित श्रुति यज्ञन दानेन तपसा अनासकेन तृतीय विभक्ति घटित श्रुति है इसको वेदांति संक्षेप में कहते हैं तृतीया श्रुति इस श्रुति के बल पर तो विविधता में यज्ञ दान तप का उपयोग और विनियोग है अब विविधशा वेदन की इच्छा तत्व के वेदन की इच्छा इसका अर्थ क्या हो गया कि भव्यम भूताय इससे हम लोगों ने ले लिया भव्यम भूताय जो कुछ भव्य है अनुष्ठेय है वो वास्तव में भूत के लिए सिद्ध पदार्थ आत्मा के लिए अब भूत शब्द की बात चल रही थी तो महाभारत में भूत शब्द को परिभाषित किया गया जो कुछ पदार्थ हैं सिद्ध पदार्थ सबका नाम भूत है तो अचित पदार्थों में के जो 24 प्रभेद हैं वो सब भूत कहे जाते हैं प्रसंगानुसार इसलिए एक ही लाठी से सब भैंस नहीं हाँके जाते भैंस को आंकना हो एक ही लाठी से यह नहीं है कहाँ पर अब एक ही शब्द क्या अर्थ देता है वो प्रसंग को देखना पड़ता है वैसे प्रसिद्ध क्या है भूत का अर्थ पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अब प्रकृति प्रकृतिकार्थ क्या हो जाएगा फिर भूतप प्रकृति मोक्षम जब कहेंगे तो भूत का अर्थ यहाँ पर कारी कोटि के जितने पदार्थ हैं सबको लेंगे अथवा तैतृय उपनिषद की शैली में भूतप प्रकृति मोक्षम का अर्थ करेंगे तो भूत का अर्थ हो गए पंचभूत उनकी प्रकृति माने उनका उपादान कारण माया शक्ति जिसको मूलभ प्रकृति कहते हैं वेदांत में माया शक्ति कहते हैं मायाम्त प्रकृति में विद्यात् श्वेता स्वतर दोनों का मोक्ष कब होगा ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से जब बाध्य का निश्चय होगा तो बाधात्मक यहाँ पर मोक्ष है बाध भूत के सहित प्रकृति का बाध यही भूतक प्रकृति मोक्ष है एक बहुत ललित दर्शन शास्त्र में बहुत आनंद है लोग नीरस कहते हैं बहुत आनंद ये श्री मध्वाचार्य महाभाग कट्टर द्वैतवादी कट्टर द्वैतवादी श्री मध्वाचार्य महाभाग उसके बाद आते हैं द्वैतप प्रधान अद्वैतवादी श्री रामानुजाचार्य महाभाग द्वैत प्रधान अद्वैतवादी उसके बाद आते हैं श्री निम्बारकाचार्य महाभाग तुल्य बल द्वैत अद्वैत को क्योंकि द्वैत भी श्रुति सिद्ध अद्वैत भी श्रुति सिद्ध तो हम किसका पक्ष लें इसलिए उन्होंने कहा दोनों का तुल्य बल न द्वैत की प्रधानता न अद्वैत की प्रधानता दोनों का तुल्य बल अब श्री वैष्णव में आते हैं वल्लवाचार्य विशुद्ध अद्वैतवादी वो कहते हैं अद्वैत ही अद्वैत <laughs> अद्वितीय पुरुषोत्तम तत्व का विलास द्वैतक प्रपंच है इसलिए विशुद्ध ब्रह्म पुरुषोत्तम तत्त्व का विलास होने के कारण अद्वैत ही अद्वैत क्या क्रम है तो कट्टर द्वैतवादी कौन हो गए श्रीमद्धवाचार्य जी महाराज अब विनोद और आह्लाद की बात क्या है विदुषाम किम अशोभनम श्रीमद्भागवत में उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया एकादश स्कंध के अनुसार कोई महार इतने तत्त्व कहते कोई इतने कोई इतने एक ही प्रस्थान वेदांत प्रस्थान के वैदिक प्रस्थान के मर्मज्ञ फिर जब तत्वों में विज्ञान युक्त कथन करते हैं किन्हीं के दृष्टि में इतने तत्व किन्ही के दृष्टि में इतने तत्व तो मन चकरा जाता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विदुषाम किम अशोभन वे सब तत्वज्ञ मनीषी हैं सबका समादर करना चाहिए क्यों तत्वों की संख्या उनके नाम में जो भेद होता है उसका रहस्य समझना चाहिए जब कारण में कार्य को अंतर्निहित कर देंगे तो तत्वों की संख्या सीमित जाएगी नाम भी कुछ और हो जाएंगे जब हम कार्य में कारण को क्या करेंगे सन्निहित कर देंगे तो तत्वों की संख्या सीमित होगी और नाम बदल जाएंगे जब कारण के स्थान पर कारण और कार्य के स्थान पर कार्य का ही वर्णन करेंगे विभाग विभागपूर्वक एक में दूसरे का सन्निवेश नहीं करेंगे तो तत्वों की संख्या बढ़ जाएगी नाम में भी भेद हो जाएगा लेकिन इस रहस्य को अंतर भाव के रहस्य को जो जानते हैं उनके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विज्ञान नहीं होता वो कहते हैं यह भी ठीक यह भी ठीक यह भी ठीक तीनों विधा जहाँ कार्य कारण का विभाग पूर्वक वर्णन है बिल्कुल प्रशस्त वर्णन है जहाँ कार्य का कारण में अंतर्भाव करके वर्णन है वो भी ठीक है जहाँ कार्य में ही कारण का अंतर्भाव कर दिया जाता है वो भी ठीक इस दृष्टि से विचार करने पर फिर क्या सिद्ध होता है कि पंचभूत सहित जो पंचभूतों का उपादान कारण प्रकृति है उसका मोक्ष उसका मोक्ष का अर्थ होता है ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से उनका दोनों का निरसन तो मध्वाचार्य महाभाग ने जो इस वचन का अर्थ किया वही कर दिया जो शंकराचार्य महाभाग ने मैं निंदा तो नहीं कर रहा न प्रशंसा ही कर रहा हूँ मध्वाचार्य महाभाग ने भूतक प्रकृति मोक्षम का जो अर्थ किया छोटा सा वाक्य उनका वो वही अर्थ है तात्पर्य वही है जो शंकराचार्य ने किया सन उन्नीस में श्री रामसुखदास जी महावाग ने हमको यहाँ से बुलवाया था वो गीता पर टीका लिखना चाहते थे बारहवें अध्याय सबसे पहले अपनी टीका के सहित प्रसार प्रकाशित भी करवाया था मुझसे परामर्श लेने के लिए बुलाया दो महीने हम अपने पास रखा कलकत्ता में एक महीना और बम्बई में एक महीना दो दो घंटे रोज गीता पर समीक्षा होती थी तो एक बार मुंबई में जहां उनका प्रवचन होना था कार में जा रहे थे उन्होंने हमसे कहा ब्रह्मचारी जी संन्यास तो चौहत्तर की बात है ये तो बहत्तर की ब्रह्मचारी जी यह बताइए कि जी को हो गया कट्टर द्वैतवादी होकर भी भूतक प्रकृति मोक्षम से इसका अर्थ करने लगे तो वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य ने तो हमने कहा इस पर आप विचार कीजिए वस्तुतः श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग का एक ग्रंथ है प्रस्थान भेदा श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग का यहाँ है सर दर्शन जो मूल छपा है यहाँ उसके परिशिष्ट में वो ग्रंथ हमने सेवानंद जी को सुझाव भी दिया था लोग सर सर तो समय लेंगे उपस्थान प्रस्थान भेदा परिशिष्ट में छपा तो उसको जीरोक्स करवा के या फोटोकॉपी करा के पृथक से बाइंडिंग कर दें दस पाँच प्रति तो उस ग्रंथ के आस्वादन का लोगों को अवसर मिले नहीं तो इस पुस्तकालय में क्या है सर जो मूल प्रकाशित हुआ है उसके साथ सर्वदर्शन संग्रह सर्व सर्वदर्शन नहीं सर्वदर्शन संग्रह जो है उसके परिशिष्ट में वो ग्रंथ दे दिया गया है अगर उसको पृथक से फोटो कापी करा के दस पीस बाइंडिंग करा के पुस्तककार का दे दें तो बहुतों को लाभ हो सकता है कभी हमने यहाँ से मंगा के पढ़ा था पे लौटा दिया था यानी को मेरे पास है <laughs> हाँ ये, वो ये नहीं कि मेरे पास है लौटा दिया तो प्रस्थान भेदा ग्रंथ में उन्होंने सब वैदिक दर्शनों की समीक्षा की उसमें उन्होंने कहा वैशेषिकों का या पक्ष न्यायिकों का या पक्ष सांख्यों का या पक्ष योगियों का या पक्ष पूर्व मीमांसकों का या पक्ष उत्तर मीमांसकों का या पक्ष फिर एक विचित्र बात कह दी इन सब के आचार्य सर्वज्ञ ये आचार्य महाराज ये सब तो बहुत ऊंचे हैं इन सब के आचार्य ये तो अलग अलग प्रस्थान हो गए इस संदर्भ में एक बहुत आह्लाद की बात है किसी दर्शन के रचयिता किसी अन्य दर्शन पर भाष्य लिखे बहुत सौभाग्य की बात होगी उस दर्शन का महत्व कितना होगा वो केवल सौभाग्य योग दर्शन को प्राप्त वेदांत दर्शन के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद जी ने पतंजलि महर्षि के द्वारा विरचित योग दर्शन पर वास्य लिखा तो योग दर्शन का कितना महत्व होगा तुल्य बल हो गया ना छह दर्शन के रचयिता एक एक लेकिन वेदांत दर्शन जो सर्व दर्शनों में उत्कृष्ट है उसके रचयिता कोई कहें कि बदरायणाचार्य अलग शंकर और व्यास जी अलग वो का चिंतन है जितने हमारे प्रामाणिक ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार हैं वो तो वेदव्यास जी को ही वादरायणाचार्य मानते हैं वो दो अलग नहीं तो भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित जो वेदांत दर्शन है वो अपने आप में उज्ज्वल है सर्वोत्कृष्ट दर्शन है लेकिन उसके रचयिता महोदय ने योग दर्शन पर भाष्य लिखा इससे तो योगदर्शन का महत्व सिद्ध होता ही है तो भगवान कि ये सब लाडले प्यारे तो हमारे मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने कहा ये सब सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो फिर इतना भेद क्यों आपस में इसके लिए उन्होंने कहा सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन दर्शनों का तात्पर्य सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन दर्शनों का तात्पर्य है तो पृथक पृथक प्रस्थान परिलक्षित होने पर भी युक्त, भेद युक्त या विवाद युक्त वैदिक होने पर भी विवाद युक्त प्रस्थान सिद्ध होने पर भी श्रीमदुसूदन सरस्वती महाभाग ने सिद्ध किया ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे तो कणाद जी गौतम जी पतंजलि जी कपिल जी जैमिन जी और वेदव्यास जी ये सब सर्वज्ञ तो फिर प्रश्न उठता है कि वेदांत दर्शन पर अपने अपने ढंग से भाव व्यक्त करने वाले श्री मध्वाचार्य जी इसी प्रकार जी, से रामानुजाचार्य महाभाग जी आजकल की दृष्टि से ये भी कह सकते हैं श्री रामानंदाचार्य जी आजकल की दृष्टि से वैसे तो उसी मानुगत माने जाते थे और इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो श्री निम्बारकाचार्य जी श्री बल्लभाचार्य जी श्री शंकराचार्य जी अब ये सब क्यों नहीं सर्वज्ञ होंगे सब सर्वज्ञ तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का तात्पर्य था उसका उदाहरण मैंने दे दिया सबसे कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी और अद्वैत की पराकाष्ठा की यह पंक्ति है भूतक प्रकृति मोक्षम से ये विदुर्यांत थे पर लेकिन अर्थ वही कर दिया जो शंकराचार्य ने अब यहाँ आकर सोचना पड़ेगा न कि दोनों सर्वज्ञ थे और शंकराचार्य जी ने अगर कोई कहे कि पूरी गीता में खुलकर अद्वैत का प्रतिपादक कौन सा वचन है जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादक कौन वचन है तो यही वचन आवेगा भूतक प्रकृति मोक्ष हम चाहिए बिजली थे परम भूतक प्रकृति मोक्ष लेकिन ज्यो कहते त्यों श्री मध्वाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया सभी सयाने एक विदुषाम की मोभनम की बात हो गई है जब मधुवाचार्य जी ही उस बात को स्वीकार कर लेते हैं इसका मतलब द्वैत के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न करने में उनका तात्पर्य नहीं है बल्कि जो भगवत तत्व है वो भजनीय है द्वैत को स्वीकार करते हुए भगवान को महत्व देने में तात्पर्य है ताकि कालांतर में अद्वैत की सहिष्णुता आ सके अगर उनको अद्वैत सर्वथा भीष्ट न होता तो उन्होंने तो भांग पीकर नहीं लिखा ना तो शंकराचार्य वाला अर्थभूत प्रकृति मोक्षम का नहीं करते वही अर्थ करके उन्होंने दिखा दिया अरे भाई आगे बढ़ो अब श्री रामानुजाचार्य जी की बात है। ये सब समीक्षाएँ याद होनी चाहिए नहीं तो अनावश्यक दूरी बढ़ती बात न समझने के कारण ये बहुत बढ़िया श्यामाशरण जी कहते थे उनका कहना था कि शंकराचार्य जी को अपना दुश्मन मानकर या बहुत सुदूर का मानकर आजकल के श्री आचार्य उनके ग्रंथ का अध्ययन करते ही नहीं वो समझते हैं ये कोई तब तो क्या होता है इनके आचार्यों ने जिनके पक्ष को पूर्व पक्ष बनाया उनको पूर्व पक्ष का ही ज्ञान नहीं है तो उत्तर पक्ष अपना पक्ष भी समझ में नहीं आता है मुझे आचार्य हुआ तब नाम नहीं लूंगा मथुरा के बहुत बड़े पंडित थे चतुर्वेदी जी अब नहीं रहे श्री बल्लभ के मूर्धन्य विद्वान दैवयोग से गीता जयंती इंदौर में मुझे भी सम्मिलित होना था उनको भी मैं भी मथुरा में वो भी हमारे ये थे वो दो एक वो और उनके कोई शिष्य थे ऐसी कक्ष में ऐसी सेकंड में ऊपर नीचे की हमारी सीट थी उधर बगल में उनकी सीट थी अब वो संस्कृत के पंडित आप जैसे पंडित बहुत कम मिलते हैं या जयमंत मिश्र जैसे उपासक होते हुए आप विद्वान हैं पंडित हैं आप जैसी सहिष्णुता सब में तो नहीं होती उन्होंने कहा आप शंकराचार्य हैं वो जानते थे हमको हमने कहा कहिए क्या करना पिछले साल आप नहीं आए ना गीता जयंती इंदौर में हमने कहा नहीं आए एक महामंडलेश्वर जी बोल रहे थे हमने कहा बोल रहे होंगे फिर कहा मेरे पास माइक आया हमने कहा आया होगा और रात में ट्रेन जा रही थी अब वह लड़ते झगड़ते क्या फिर कहा मैंने रगड़ दिया रगड़ दिया महामल्लेवर जी को हमने कहा रगड़ दिया होगा फिर कहा आप समझ नहीं रहे अब मैं तो समझ ही रहा था कि क्या कहना चाहते हैं उन्होंने कहा शंकराचार्य का, का पक्ष ही तो महामलेश्वर जी ने रखा वो सन्यासी थे हमने कहा रखा होगा हमने तो कहा रगड़ उन्होंने कहा रगड़ डाला हमने कहा रगड़ दिया होगा आपने कहा शंकराचार्य के पक्ष को हमने काट दिया गिज्जी बुरा दी आप भी तो शंकराचार्य का अनुयायी हमने सोचा आप देखो अब लड़ने झगड़ने का ही फर्श लोग कहेंगे कि एक शंकराचार्य एक बल्लभाचार्य जी का अनुयायी लड़ रहे हैं विचित्र बात है तो हमने कहा पंडित जी आपने क्या मैं तो वहाँ था नहीं तो वो महामलेश्वर जी क्या बोले तो मैं नहीं जानता आपने कैसे रगड़ा ये भी नहीं जानता आपने रगड़ा कैसे बता दीजिए महामलेश्वर जी ने क्या कहा ये बता दीजिए जब रगड़ा कैसे ये बताया तो हमने कहा बुरा मत मानिए आपने जिस जिस जो कह रहे कि रगड़ डाला आपने तो वल्वाचार्य के सिद्धांत का खंडन किया हाँ वो कह नहीं ये कैसे हो सकता मैं तो मुझे लोग मानते हैं दिग्गज विद्वान वल्लभ संप्रदाय हमने कहा बिल्कुल आपको वल्लभ संप्रदाय का ज्ञान नहीं है आपने शंकराचार्य के पक्ष को नहीं रगड़ा अपने आचार्य के पक्ष को रगड़ा जब मैंने सिद्ध कर दिया हमने कहा आप भी खर्राटे लेकर सोइए मुझे भी सोने दीजिए अब जब तक जीवित रहे पंडित वृंदावन में यहाँ वहाँ देखे महाराज प्रणाम हमने कहा ठीक है ना इसका मतलब हमको आश्चर्य हो गया सूर्य के समान वल्लभ संप्रदाय के जो विद्वान मथुरा में माने जाते थे वो जिन चौबे आए वो भी कह रहे थे वो इतने विद्वान हम चुपचाप रहे उनको हमने हमने कोई टटोलना नहीं चाहा उन्होंने जब भिड़ने का प्रयास किया तो हमको तो अंदर से रोना आ गया अपने आचार्य का पक्षी को पता नहीं बड़ी विचित्र बात तो सूर्य के समान जो अपने संप्रदाय के विद्वान माने जाते हैं टटोलने पर सिद्ध होता है उनको तो अपने आचार्य का पक्ष ही ठीक से पता नहीं तो समय भी हो गया तो हमने ये कहा कि वो अब श्री रामानुजाचार्य जी का आनंद लीजिए कफ के खंडन किया शंकराचार्य जी का और शंकराचार्य महाभाग की पंक्तियाँ उद्धित करके का असुरों का पक्ष है जहाँ तक आज शंकराचार्य को असुर ही सिद्ध कर दिया अपने ढंग से भगवान शंकराचार्य का नाम लिए बिना श्री रामानुजाचार्य महाभाग का जो गीता परभाष्य है उसमें उनके भाव को चित्रित करके फिर कई असुर का ये कोई बात नहीं अब ये गीता के दूसरे अध्याय में एक वचन आ गया वो क्या वचन है ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः अब हम एक कुतूहल किस्कार क्या करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी सभी सयाने एक विदुषाम की मशोभन तो एक मीमांसा का न्याय है युक्ति है क्या है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता सामान्य नियम यह अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता हमारे पूज गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे वृंदावन बिहारी भवन वाराणसी तो उनके मुंह से श्रीमुख से निकला जब कोई ईश्वर का खंडन करता है स्वर्ग का खंडन करता है बहुत प्रसन्न होता मुझे बहुत बड़ा लगा आश्चर्य हुआ हमने कहा कि भगवान आप जैसे कट्टर वैदिक सनातनी को बहुत कष्ट होना चाहिए आपको प्रसन्नता क्यों होती <laughs> उन्होंने कहा जब कोई ईश्वर का स्वर्ग का खंडन करता है मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ मैंने कहा आपको तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए उन्होंने <laughs> तोी हम तो बच्चे उनके सामने ताली बजा के जब बहुत प्रसन्न होते तो महाराज से ताली बजाते किसी पे कुपित हो जाए पूरा चश्मा निकाल लें तो खत्म ही हो गया वो थोरे से हाथ से थोड़ा अब फिर तो मामो पाद पाद्या को साथ थट थट कांपने लगते थे उन्होंने थोरे से अपने चश्मा को यूं कर दिया तो सामने वाले की तो आ गई भी पत्ती लेकिन बहुत प्रसन्न होते थे ताली पीटते थे हमारी बात को सुन ताली पीटे उन्होंने कहा सुनो मेरी बात गांठ मान लो अब का प्रतिषेध नहीं होता बंध्यापुत्र का प्रतिषेध कोई करेगा जैसे अब प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता तो जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो पूछा जाएगा ईश्वर को मान के खंडन करते हो या बिना मान के खंड अगर ईश्वर अभाव पदार्थ है बंध्यापुत्र के समान है ही नहीं उसका प्रतिषेध कैसा हुँ? अच्छा ये तो हरि अनंत कथा अनंत एक शास्त्रार्थ सुना दें श्री रामानुजाचार्य ये वाली बात याद है मुझे एक अंग्रेज आया काशी में उन दिनों नौका पर ही पुज गुरुदेव रहते थे काशी में नौका पर नौका बंदी रहती थी नौका पर ही रहती पूरी काशी में तालका मच गया इतना बड़ा विद्वान था अंग्रेज ईश्वर का खंडन करने में उसने जीवन के चालीस साल लगाए हाँ और विश्व के जितने ईश्वरवादी हैं का मत उसको इतना सदा हुआ था न्यायिकों के ईश्वर का वैशेषिकों के ईश्वर का योगियों के ईश्वर का वेदांतियों के ईश्वर का बाइबल के ईश्वर का और कुरान शरीफ के ईश्वर का और भी जो ईश्वर मानते हो योगियों के ईश्वर का अब वो ऐसा खंडन करता था कि काशी में कोई विद्वान नहीं बचे जो तो ईश्वर का उसके सामने मंडन कर दें ऐसा विलक्षण खंडन करता था अब सब ने सोचा काशी की लाज क्योंकि काशी माने शिव की नगरी मानी जाती है काशी से अगर कोई विद्वान विजयी होकर चला गया तो काशी वाले तो डूब डूबना पसंद करते हैं गंगा में छलांग लगाना क्योंकि काशी की हार माने शिव जी की हार इसलिए सब के सब उस पंडित अंग्रेज को लेकर पूज गुरुदेव के पास आए उसमें हमारे पूर्वाचार्य जी उस समय विद्यार्थी रूप में थे आए महाराज ये कैसा विद्वान आया है, है, है अंग्रेज ईश्वर को टिकने ही नहीं देता हम लोग जितनी युक्तियाँ दे सकते हैं सब धि जी उड़ा देता नयायिकों के महाराज ने कहा था अच्छा, आप ईश्वर के अस्तित्व का पहले खंडन कीजिए ईश्वर नहीं है तो वो महाराज ऐसे बैठ एकदम जैसे कुछ समझता ही ना हो तीन घंटे वो खंडन करता गया महाराज एक वाक्य भी नहीं बोले अब हमारे पूर्वाचार्य विद्या खंडन खंड ऐसा सब उन्होंने हमारे कुछ से पढ़ा था वो सोच रहे थे जब ये तीन घंटे में अपना पक्ष रखा है तो नौ घंटे तो कम से कम इसके खंडन में लगेगा महाराज को तीन घंटे उसने धारा प्रवाह एक ईश्वर योग दर्शन के ईश्वर वैसे के न्यायिकों के सब के ईश्वर का खंडन करके और जितने बाइबल कुरान बाद में कहा महाराज मैंने संक्षेप में अपना पक्ष रखा अब आप ईश्वर का मंडन कीजिए महाराज ने कहा कि आपने जीवन का सारा समय जब से होश संभाला ईश्वर के खंडन में लगा दिया अब मेरे मुख से आपको ईश्वर के मंडन की आवश्यकता क्या पड़ी ये तो बताइए आप खंडन से संतुष्ट रहिए महाराज ने कोई बहुत सा सीधी सी बात कही ना उन्होंने कहा कि जब से आपने होश संभाला तब से सारी योग्यता अर्जित की ईश्वर के खंडन में उसका संक्षिप्त रूप आपने तीन घंटे में मेरे सामने रखा अब आपके मस्तिष्क में क्या खुजली है कि मेरे मुख से ईश्वर का मंडन करवाना चाहते हैं ये तो बताइए उन्होंने कहा महाराज डर लगता है <laughs> उन्होंने कहा पकड़ में आ गया बंध्यापुत्र से तो किसी बुद्धिमान को डर नहीं लगता आप तो बुद्धिमान हो बच्चे को तो डराया जा सकता वो आया बंध्यापुत्र डर जाएगा उसको पता ही नहीं बंध्यापुत्र नहीं होता आप सजाने हो ईश्वर के डिज्जी उड़ाते हो फिर डरते क्यों हो। बंध्यापुत्र के समान है कहा महाराज मेरी शंका का समाधान हो गया आज से मैं कट्टर ईश्वर हो गया एक ही वक्त में उन्होंने कहा का प्रच्छेद करते हो या प्राप्त का फिर उन्होंने कहा सुनो मैंने तो कागज़ कलम नहीं लिए आपने जितनी युक्तियां दी ईश्वर के खंडन में सब मुझको याद है उससे भी और ऊंची युक्तियां हैं जो आपने नहीं दी अब आप कहो तो तीन घंटे में कहो तो नौ घंटे में ईश्वर का मंडन करके और आपको आस्तिक बनाया जाए उन्होंने का एक वाक्य भी हम नहीं चाहिए मै आज से कट्टर ईश्वर का भक्त यह है प्रसिद्ध तथ्य काशी के तो फिर श्री रामानुजाचार्य महाभाव के सामने जो ये पंक्ति आई ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता तो अप्राप्त का प्रस नहीं होता यह असत कहा गया उधर असतो मां सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर ममृतम गमय वहाँ भी असतो मदगमय असत कहा गया तो सभी सयाने एक मत विदुषाम की मशोभनम श्री रामानुजाचार्य महाराज ने विचार किया कि यहाँ असत का अर्थ बंध्यापुत्र तो ही नहीं सकता अलिख पदार्थ तो नहीं हो सकता असत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया तो उन्होंने कहा जगत के लिए फिर उन्होंने किया कि आप विष्णु पुराण में पराशर महर्षि का जो वचन है उसको उद्धृत किया स्वप्रकाश प्रकाश जो कुछ है असत वहाँ अप्रश्न उठता है जब यहाँ आकर के श्री रामानुना रामानुजाचार्य जी ने असत्यार्थ वही किया जो शंकराचार्य जी ने बल्कि उस पर मुहर लगाने के लिए पराशर मार्सी का जो वचन विष्णु पुराण में था उसको भी समुद्रित कर दिया इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि ये आचार्य और परम तात्पर्य जो शंकराचार्य महाभाग ने व्यक्त किया कहीं न कहीं जाकर वहीं जाकर ये सब विश्राम करते हैं और मनोविनोद के लिए एक दो वाक्य और कह दूं। विशिष्टाद्वैत के ये सब महान भाव हैं इनकी प्रसन्नता के लिए अभी से वो जो वल्लभ सम्प्रदाय के आते हैं ना चौबे जी नाम तो मैं नहीं जानता बहुत जोर से बोलते हैं स्रोतपुन में व्याकरण विभाग के थे वो दिन आ गए घंटा सुबह सुबोधि सुनाते रहे हमको तो वल्लभाचार्य जी का जो विशुद्धाद्वैत सिद्धांत है उसके अनुसार अगर किसी को मोक्ष होगा वो उनको हमने सुनाया उस दिन चौबे जी तो बोल किसी की सुनते नहीं बोलते ही जाते बीच में जो थकने लगते हैं तब उनको तो अवसर मिल जाता है तो कुछ बोल देता हूँ तो प्रसन्न होता तो क्या सार हुआ विशुद्धा द्वैत के अनुसार जो तत्व का निरूपण सिद्ध होता है वहाँ अनुकृति लीला नहीं बनती अनुकृति लीला नहीं बनती माने कृष्णो हम आया है ना वास पंचाध्याय में भगवान की अनुकृति लीला हो गई कृष्णो हम क्या भाव आया और हमारे ये जयदेव जी गीत गोविंदम मधुरीपुर हमिति भावनशिला मधुरीपुरा हमिति शीला भगवान की लीला की अनुकृति नहीं बनती है विशुद्ध अद्वैत है तो लीला की अनुकृति नहीं बनेगी ना सख इत्यादि कोई भी भाव वहाँ नहीं टिकेगा ऐसी स्थिति में सिद्धांत तो विशुद्धाद्वैत का है लेकिन वहाँ गर्वरी क्या आ गए, लीला लीलाुकृति नहीं बनेगी लीला का प्रवेश नहीं होगा जैसे कि सुसुप्ति में सुसुप्ति में ही उपास उपासक भाव का प्रवेश नहीं होगा तो फिर विशुद्धाद्वैत की भूमिका जहाँ आपने सिद्धांत को स्थापित किया प्रतिष्ठित किया वहाँ तो कोई दास्य भाव ये सब कुछ बनेगा नहीं भगवान की लीला की अनुकृति नहीं बनेगी तब उनके सामने होता है भाई ये तो मारे गए भक्त होकर हमने ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जहाँ भजनी भगवान का भजन हो ही नहीं सकता है सुसुप्ति में नहीं हो सकता तो विशुद्धा द्वैत की भूमि में कैसे तब वो लोग क्या करते हैं विशिष्टा की भूमिका स्वीकार करते लीलापूर्वक सिद्धांत में कौन विशुद्धा द्वैत और व्यवहार में मानते हैं विशिष्टाद्वैत हो गई ना बात अब जब विशिष्टाद्वैतवादी आते हैं हमारे से रामानुजाचार्य गीता से पढ़िए ब्रह्म का परिणाम जगत है तो दूध का परिणाम जैसे दही होता है वो ब्रह्म बचता या नहीं नहीं बचता है तो मुक्तोप्य ब्रह्म कोई रहेगा ही रहे है नहीं सृष्टिकाल में तब कहते अरे भाई वैसा परिणाम नहीं है वो तो खिसका देते हैं विशुद्धा क्यों हो गया ना आचार्यों में इनका जब कोई पकड़ लेता है मुख कि ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं तो ब्रह्म बिल्कुल दूध का दही जैसे परिणाम होता है बिल्कुल परिणत हो गया जगदा कारण तो मुक्तों पर ब्रह्म नहीं बचा तो कहते हैं अविकृत परिणाम तो विशिष्टा द्वैत वाली व्यक्ति परिणाम बाद में जो गड़बड़ी है उससे बचने के लिए थोड़ा उँचका देते हैं कहाँ विशुद्धा की ओर विशिद्धाद्वैतवादी अपने सिद्धांत के अनुसार जब लीला की अनुकृति नहीं बनती तो किसका देते हैं कहाँ पर विशिष्टाद्वैत की ओर अब शंकराचार्य महाभागत की शिवारकमणि दीपिका दीक्षित जी शिवार मणि दीपिका पर विशिष्टाद्वैत परक टीका लिखी वहाँ का मैं शंकर भगवत पाद का अनुगमन करता हूँ लेकिन लीला सौख की अनुभूति के लिए मैं विशिष्टाद्वैत परक भाव व्यक्त करता हूँ हो गया न और मुक्ता अपि लीला विग्रह प्रगृह तम भगवंतम भजनते नृसिहूर्व तापनी उपनिषद शंकर भाष इसको भाष्य में श्रीधर स्वामी ने सर्वज्ञ आचार्य का यह वचन नाम नहीं लियादर के कारण सर्वज्ञ आचार्य का यह वचन मुक्ता अपि लीला विग्रह प्रगृह या लीलाया विग्रह लीला विग्रह प्रगृह तम भगवंतम भजनते वहाँ शंकराचार्य महाभाग ने सिद्धांत स्वीकार किया कैमल्य मोक्ष की विदेह कैमल्य की योग्यता प्राप्त होने पर भी अगर किसी को भजनी भगवान का कल्पित द्वैत के माध्यम से भजन ही अभिष्ट हो तो जैसे भगवान लीलापूर्वक अवतीर्ण होते हैं श्री राम कृष्णादि रूपों में वो भी लीलापूर्वक फिर भगवान का भजन करने के लिए बार बार शरीर धारण कर सकता है वो आ गए या नहीं इसलिए नीचे वाले ऊपर पहुंचा देते हैं ऊपर वाले नीचे पहचा देते हैं ये सब जो हमारे विद्वान मनीषी आचार्यों का परस्पर कुतूहल पूर्ण खेल है उस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे प्रस्थान वेदाकार मधुसूदन सरस्वती जी और विद्याारायण स्वामी जी सूद संहिता के भाषण में लिखते हैं योगी अद्वैतवादी होते हैं ये इतनी सी बात कह दें योगी अद्वैतवादी होते हैं कैसे होते हैं योग दर्शन के अनुसार उन्होंने कहा जिनको जिनको दृष्टा का वृत्ति सारूप विनिर्मुक्त जो दृष्टा है दृष्टा के वास्तव स्वरूप का अधिगम हो जाता है वो कृतार्थ हो जाते हैं कृतार्थ के प्रति द्वैत प्रपंच सदा के लिए निरस्त हो जाता है अकृतार्थ के प्रति बना रहता है इसी को पकड़ लिया कि नौने? विद्यारायण स्वामी जी ने सूत संहिता के भाषण में या लक्षण विवर्त बाद में गया एक ही रज्जु है मंद में निपतित रजु खंड में एक को बुद्धि हो गई लेकिन नियम सर्पुरियम इस प्रक्रिया के अनुसार उसको रज्जु तत्व का रस्सी का ज्ञान हो गया उसके प्रति सर्प निवृत्त हो गया जिसको रज्जु तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है उसी काल में एक का उसके लिए सर्प बना हुआ है तो एक ही काल में जिसको जिसको पुरुष तत्व का अधिगम हो गया उसके लिए प्रकृति सहित प्रपंच क्या हो गया निरस्त हो गया और दूसरे के लिए बना हुआ है यह लक्षण विवर्त बाद में गया इसलिए हमारे विद्यारण स्वामी जी ने कहा ये योगी हों सांख्यवादी हों सब वहीं पहुंचाते हैं लेकिन धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की ओर ले जाते हैं हर हर महादेव